मत में श्रवण को अंगी और वाचस्पति मत में निधि को अंगी कहते हैं और विवरण मत में वाक्य को करण कहते हैं और वाचस्पति मत में मन को करण कहते है यह अंतर है आगे टीका में श्रवणाद कश्य अधिकार अपेक्षायाद तो वेदांत शास्त्र में किसका अधिकार मूल में श्रवणादी सूच मुख्यम अधिकार श्रवण में का अधिकार है अधिकार शब्द का अर्थ होता है मीमांसा में कहते हैं अधिकार विधि अधिकार विधि फल स्वामित्व बोधक विधि अधिकार विधि ये फल का भोगता कौन होगा तो यह मुमुक्ष्युनाम अधिकार अधिकार अर्थात तो ये लोग भी फल का भोगी होंगे क्या फल भोग करेंगे टीका में हैं फल काम से अधिकारी काम्य कर्म में फल काम्य अधिकारी है फल स्वामित्व तो यहाँ जो काम्य कर्म क्या हो गया कहते हैं श्रवण इत्यादि तो इसमें क्या काम है कहते हैं तो मोक्ष रूप कामना से श्रवण करते हैं तो यहाँ फलकामी कामी ये अधिकारी हो जाएगा मूल में आगे नित्य वस्तु मुत्रार्थ फलभोग विराग से समोदमोपरतीक्षा समाधान श्रद्धा विनियोग भी चाहिए साधन सटक संपत्ति है में नित्या नित्य आत्मा नात्मा वस्तुनोर विवेक से नित्य और नित्य हो गया आत्मा और नात्मा वस्तु ये वस्तुओं का विवेक करना नित्य वस्तु से अनित्य वस्तु को विवेक करके अलग कर देना नित्य वस्तु आत्मा अनित्य वस्तु अनात्मा इनको सर्वदा अलग करते रहेंगे नित्या नित्य ओर वसती नित्यानित्य वस्तु पहले हो गया नित्या नित्य वस्तु के बीच में विवेक करेंगे अभी कहते हैं वहां कर्मधारा था नित्य वस्तु में कर्मधारा अभी कहते है नित्य इति नित्य वस्तु अर्थात नित्य वस्तु का धर्म तो क्या है वह नित्यान वस्तु इति नित्यत्व अनित्यत्व तो तो तो धर्म और वहा विवेक पहले नित्य वस्तु में कर्मधार था अभी नित्य वस्तु अर्थात नित्य में जो रहता है क्या नित्यत्व तो? नित्यत्व तो अनित्व धर्म तो में विवेक करना है ये दोनों प्रकार की व्याख्यान दिया गया है आगे मूल में समाधि का लक्षण कहते हैं अंतर इंद्रिय निग्रह सम बहिंद्रिय निग्रह दम विक्षेप अभाव मन एकाग्र हो जाना ये उपरति वास्तविक क्या कहते हैं संसार से उपरति हो जाना अर्थात चित्त बाहर विषय को आलम्बन नहीं बनाना मन में ही चलना शीतोषण आदि द्वंद्व सहनम की दीक्षा चित्ते समाधान और गुरु वेदांत तो वाक्य विश्वास श्रद्धा भगवान जैसे वाशुकरणी में ये इस सब इसी को कहे हैं। अत्र अच्छा शब्द नथाच संना श्रवणि उपरम शब्द से संन्यास तो जिनको संन्यास हुआ उन्हीं को श्रवण में अचित टीका में श्रवणादि व्यतिरिक्त अधिकार अनुपयुक्त विषय मनसो निग्रह समयभ्यो बहिरेन्द्रियानाग्रह दम श्रवणादि व्यतिरिक्त अधिकार अनुपयुक्त अधिकार यहाँ श्रवण में अधिकार श्रवण में अधिकार में जो उपयुक्त नहीं है जो विषय उस विषय से मन का निग्रह करना हटाना यही हो गया सम अतः श्रवण से भी मनु को हटा लेना नहीं है श्रवण से अतिरिक्त जो सब विषय है जो उपयुक्त नहीं है वो सब से मन को हटा लेना और तादृश विषय भी हो बहिर्ंद्रिया नाम स्रोत्र निग्रह मनु को हटा लेना और इंद्रियों को हटा लेना इसको दमो कहेंगे तो पहले समो बाद में दमो जब तक मन हटा नहीं अर्थात मनो उसमें रस लेता है आप इंद्रियों को बलपूर्वक हटा नहीं पाएंगे इसलिए पहले मन को अर्थात उसका विचार को परिवर्तन करके पहले मन को हटाना पड़ेगा इंद्रियों का स्वभाव इंद्रियो पहले दौड़ेंगे पहले मन अगर हटे तब तो फिर इंद्रियों को धीरे धीरे हटा लेगा गृहस्थादी नाम श्रवणादो अनाधिकारम मन माना नाम कैसा चित सन्यासी गृहस्थादियों को श्रवण में अधिकार नहीं है ऐसे कुछ सन्यासी लोग मानते हैं वो लोग कहते है ऊपर उपर शब्द से सन्यास कहा जाता है इसलिए जिनको सन्यास नहीं है उनको अधिकार नहीं है श्रवण तो था समाधि तो ये हो गया ये मुख्य होता सन्यासियों का मत सन्यासी मत अर्था पंचपादी का कारण ये संस्कृत शारीरिक कारण विवरण ये सब सन्यास मत और वार्तिक और वाचस्पति ये लोग थोड़ा अर्थात नानाजी वाले और जो सन्यासी मतलब गोष्टी होते हैं ये पूरा एकदम एकजी थो थोड़ा कड़प है ये लोग थोड़ा नानाजीवाद थोड़ा अर्थात सरल उपाय करने वाले नहीं यहाँ के गृहियों का अधिकार है और सन्यासी संयासी लोग कहते हैं गृहस्थों का अधिकार नहीं गए थ लोग कहते हैं कि आगे वाचस्पति मिश्र मत मह ये क्या कहते हैं मूल में अपर उपरो शब्द से संयास वाचक तो अभाव उपरोम शब्द से सन्यास क्यों कहेंगे तो उपरोम शब्द का फिर क्या अर्थ कहेंगे विक्षेप अभाव मात्र से नहीं है ये उपरम ये तो गृहस्थु अप इसलिए गृहस्थ को श्रवण अधिकार क्यों नहीं हो पाएगा होगा तो जनक आदिर भी ब्रह्म विचार से श्रीमाणत्व तो ये लोग भी श्रवण करते थे इसलिए सर्वाश्रम साधारण श्रवण आदि विधानमोस्पति मिश्र जी वगैरह कहते हैं दोनों ही मत ठीक है अर्थात गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अर्थात चित्त अगर इतना संसार से हट गया वाचस्पति का बात मतलब विषय में आता है ना भामती नाम क्यों हुआ अर्थात जब अंतिम समय हो गया जब भामती लिख रहे थे ये उनका अंतिम ग्रंथ है का अंधकार हो गया तो पत्री ला करके प्रदीप रख करके चली गई तो जी पूछते हैं देवी आप कौन हैं को तो, तो तो वो फिर बोलते हैं जीवन वृथा हो गया उनका स्त्री बोलते सारा जीवन गया अब तो संतान भी नहीं हुआ पहचानते भी नहीं तो इसी प्रकार क्योंकि बहुत रोटी भोजन बो, के लिए रोज देते थे भोजन भी देते होंगे हाँ, मतलब किंतु उनका जी का चित्र ग्रंथ से अन्य में रहता नहीं था इसलिए वो कौन दे रहा है क्या दे रहा है उसके दिशा में उनका कभी दृष्टि नहीं रहता ये घर रह में रहते होंगे तो पूरा दिन चल जाने के दीपक समय के भोजन भी देते थाली उस समय वो ग्रंथ लिख रहे थे ना थोड़ा अधिक एकाग्र हो गए है ग्रंथ के ऊपर इसलिए अर्थात बिल्कुल क्या जी ऐसे हुआ नहीं हुआ किसी ने बोल दिया महिमा ऐसे ऐसे महापुरुषों के बारे में ऐसा कहना ये दूसरा बात क्या है ये जो अब्दुल कलाम था ना उसका विषय क्या है उसका मतलब ये विवाह निर्णय हो गया और उस समय तो चिठी उसको चिट्ठी आया और ये कुछ विशेष उसमें गवेशा में ये हो गया सात दिन पार होने के बाद उसको स्मरण हुआ अच्छा अच्छा <laughs> तो फिर बोला जाने दो ऐसे <laughs> तो भी होता आजकल भी लोग होते हैं तो भूल गया है और स्मरण नहीं ऋषि <laughs> संभव तो है तभी तो है। तो, लो लो। है। ना तो, भी तो उसी का नाम है फिर वो जब रोने लगे पत्नी तो फिर बोले अच्छा अच्छा उनको फिर स्मरण हुआ है ना आप पत्नी बोले की ठीक है ये जो ग्रंथ लिखा जा रहा है ये आपका नाम ही रहेगा आपका पुत्र नहीं हुआ अर्थात तो होने से संतान रहने से आगे वंश परम्परा रहता तो उसी संतान चाहते हैं किंतु ये ग्रंथ इतने अधिक दिन रहेगा कि आपको पूरा जगत स्मरण करेगा इसलिए उसका नाम भाम दिया गया का नाम का नाम है तो अच्छा। आगे नगुण उपासना या छुट गया सगुण उपासनाया अपनी मुक्ति फल दात्रित्... दात्रित्व श्रवनाथ सगुण उपासना से भी अगर राइट साइड में सगुण उपासना से भी मुक्ति फल मिल सकता है सगुण उपासना या भी मुक्ति फल दात्रित्व श्रवनाथ श्रवण आदि समा साधित तत्व ज्ञान में मोक्ष साधन कथम सगुण उपासना से भी अगर मुक्ति फल मिलेगा तो श्रवण आदि समा साधित श्रवण आदि के द्वारा सम्यक आसाधित प्राप्त विज्ञानम तत्व ज्ञानम वही मोक्ष का साधन ऐसा कैसे कहते हैं सगुण उपासना भी तो होता है मूल में सगुण तो उपासना भी चित्त काग्र द्वारा निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार हेतु निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार का हेतु सगुण उपासना चित्त एकाग्र करके चित्त एकाग्र होने के बाद आगे निर्विशेष ब्रह्म का विचार उससे होगा ज्ञान होकर के तो यह केवल चित्त एकाग्र करना है सगुण उपासना का इतना ही कार्य है ठीक <coughs> है मैं ध्यानात्मक चित्त एकाग्र द्वारा तत्र अंत धर्म उपदेशा सूत्रस्थ कल्पतरुवचन उदाहरती बामति के ऊपर टीका है कल्पतरुप तो वहां कल्पतरुकार ये कह रहे हैं निधिध्यासन रूप चित्त एकाग्र के द्वारा तो ये निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान कराएगा तो इसलिए जो सगुण उपासना वास्तविक तो सगुण उपासन दिए हैं और टीकाकार कह रहे हैं निधि ध्यानात्मक ये सगुण उपासना निधिध्यासन नहीं है निधिध्यासन ध्यास ये निर्गुण उपासना <into> तो सगुण उपासनम जैसे मन की स्तर की होने से उपासना है तो इससे ज्ञान नहीं होता है किंतु निर्गुण उपासना ये उपासना नहीं है ये वास्तविक तो निर्गुण उपासना निधि ही है लेकिन निर्गुण उपासना में किसका उपासना करते हैं अहम का ब्रह्म का व्यापक तत्व का वहाँ विषय होने से अपरो उपासना नहीं है ये अनुभव कोटि में इसलिए निर्गुण उपासना निधिध्यास ही है तो यह किन्तु मूलकार सगुण उपासना कहते हैं टीकाकार कहते दे आत्म ध्यानात्मक चित्त एक तो वहाँ निधिध्यासन अर्थात ध्यानात्मक चित्त एक आग्रह निधिध्यासन जो वेदांत श्रवण के बाद निधि उसको नहीं लेना है तो, तो निर्गुण उपासना है अंतस्त धर्म तो उसमें कल्पतरोकार कहे हैं भूल में तदुत्तम निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्तुम अनिश्वरा ये मंदास्ते सबिशेष निरूपण ही अनुकंप्य परम ब्रह्म निर्विशेषम ये तो तत्व है ये सिद्धांत है किन्तु तो साक्षात्तुम अनिश्वरा अनिश्वर असमर्थ जो समर्थ नहीं है तो कौन कहने ये मंदा हा? उनके लिए सविशेष निरूपण ही अनुकंपिये मंदा होकर के उनके ऊपर अनुकंपा किया जाता है सविशेष निरूपण से क्या करना है उनको उसका आगे थे वशी कृत मन से गुण ब्रह्मशीलनाथ तदे वे ये सगुण उपासना के लिए ये दोनों श्लोक दिया जाता है एसाम मनसी कुतह सगुण ब्रह्मशीलना श्रुति में जो सगुण ब्रह्म का निरूपण हुआ है उसका अनुशीलन उसका उपासना करने से ऐसा मनसी बसीकृत सति मनोवश बस में आ जाएगा एकाग्र हो जाएगा होने से तदेव उपाधि अपेत उपाधि कल्पनम साक्षात आविर्भवे तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म जो की अपेत उपाधि कल्पनम उपाधि नाम कल्पन कल्पना उपाधि को लेकर के सगुण हो गया जब उपाधि कल्पनम अपेत अपगत चला गया उपाधि रहित तदेव निर्गुण ब्रह्म साक्षात आविर्भवे जब चित्त एकाग्र हो जाएगा तो निर्गुण ब्रह्म का अनुभव होगा अहम का ग्रहण होगा उपाधि में जब महत्व बुद्धि अधिक रहेगा तब तो फिर अहम का निर्गुणत्व का असंगतों का बोध नहीं होगा इसलिए उपाधि का जब ये निराकरण हो जाता है ये कैसे होता है कि हैं सगुण ब्रह्म का अनुशीलन उपासना करने से इसलिए सगुण ब्रह्म उपासना नहीं करके निर्गुण ब्रह्म का विचार में कोई आ जाएगा या असंभव इस जन्म में क्या नहीं इस जन्म में क्या नहीं तो पूर्व जन्म में क्या होगा तो सभी का भी जो चित्त एकाग्रता समान स्तर की नहीं दिखता है वेदांत में चलने वाले भी किसी का चित्त बहुत एकाग्र किसी का थोड़ा कम कितने हैं वो सगुण उपासना कौन कितना किया जो जितना किया है उसे मुताबिक उसका जो जितना अधिक किया है उसका अर्थात स्मरण अधिक शीघ्र रहेगा टीका में ये मंदा ये मंदा अर्थात तो प्रकृत सगुण उपासनाद अवस्वीकृत चित्ता अकृत अकृत सगुण उपासना नहीं करने से अवस्वीकृत चित्ता बहुत अवस्वीकृतम चित्ता क्यों नहीं हुआ अकृत सगुण उपासना इसलिए सगुण उपासना तो चाहिए इसलिए भाष्यकार कहते हैं ना ये देवाराधन परो भवेद मुमु देवाराधन परो भवेत इसलिए हम लोग का परंपरा में ये जो सुबह रुद्री करना शाम को महिमना करना ये सब जोड़ा गया है विचार करने का समय में तो विचार करना है अन्य समय में जब हम अकेले हैं उस समय में अगर हम कोई विचार चलता है मन श्रवण चलता है वाक्य इत्यादि वेदांत तो इत्यादि अथवा जो गीता इत्यादि का श्लोक अगर हमारा बुद्धि में चलता है और हम उसके ऊपर विचार करते हैं तब ठीक है तो ये भी विचार कोटि में आया नहीं है तो मन अगर विचार नहीं करता थक जाता है तब तो उसको ये उपासना में लगाना है अर्थात तो जो कोई उपासना पर श्लोक होता है स्तुति पर श्लोक होता है वो सब का अर्थात आवृद्धि चले तो ये अभ्यास करना है उससे नीचे और आना नहीं चाहिए या तो चित्त विचार में रहना चाहिए नहीं तो उपासना में रहना चाहिए उससे नीचे चलेगा तो संसार में चला जाएगा वो तो नहीं करना है ठीक में ये ासका अत्रणाद साक्षात्कार न जात का <coughs> सगुण उपासना किया श्रवणो नहीं करने से साक्षात्कार नहीं हुआ शुण्ध तो हाँ? मूल में सगुण उपासनाचिरादी मगेण ब्रह्मलोक ग्रेविंद ब्रह्म जवण से साक्षात्कार हो जाने से ब्रह्मा जी के साथ हो जाएगा सर्वे परस्यांते प्रविशंथी परम पदम पहले आया था तो वहां उनको उत्पन्न तत्व साक्षात्कार लोग हो जाएंगे उनका ज्ञान हो जाएगा उन्हें से ब्रह्मणा सह मोक्ष ब्रह्मा जी का आयु जब पूरा होगा तब तक रहेंगे तब तो फिर तब तो मोक्ष हो जाएंगे टीका में आदि पदम अहर आदि संग्राहकम मूल में ना सगुण उपासक का नाम आदि मार्गे न आदि कहने से अहर ये शुक्ल पक्ष न पहले हो गया अहर आगे हो गया शुक्ल पक्ष आगे हो गया उत्तरायण ये सब मार्ग होकर के हो जाएंगे ठीक है मैं अर्चिरादि मार्ग अर्थात और अर्चिरादि अभिमानी देवता लेना है क्योंकि नहीं तो शुक्ल पक्ष लेंगे तो जब कृष्ण पक्ष में मरेगा उपासक कृष्ण पक्ष में अगर शरीर त्याग होगा तब तो फिर अर्चिरादि मार्ग नहीं हो पाए क्यों अर्चित मतलब शुक्ल पक्ष नहीं है तो इसलिए कहते हैं शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता जो की कृष्ण पक्ष में भी विद्यमान है देवता ही वो कार्य करेगा इसको कहते हैं अस्थिराधि अभिमानी देवता ऊपरी आरूह्य ये न मार्गे न गम्य एवं अग्रेपी अस्राधि अभिमानी देवता के द्वारा वो लिए जाएंगे वो तो देवता ही इनको लेंगे काल तक रहना चाहिए वो तो कहते हैं ना उसका उत्तर देते है अर्थात ये लोक शिक्षण दिन अर्थात हम हमेशा इच्छा करना चाहिए की इसी समय में भी होना चाहिए अर्थात लोगों के अंदर महत्व बुद्धि करवाने के लिए उत्तरायण मार्ग उत्तरायण और शुक्ल पक्ष ये सब में महत्व बुद्धि लोगों की हो तो इसलिए आगे कर्मिणाम तो मूल में कर्मिणाम तो धूमादि मार्ग तो धूम के टीका में आदि है रात्रि आदि संग्रह धूम रात्रि तथा कृष्ण षण्मा दक्षिणायन यह कहते हैं धूम रात्रि तथा तत्र प्रयाता त्र प्रया गति जाते हैं ओकर में ऊपर वाला है शुक्ल हाँ अच्छा शुक्ल ज्योतिर शुक्ल ज्योतिर शुक्ल सनमाशा उत्तरायण तथा प्रयात गति ब्रह्म ब्रह्म विदोजना ब्रह्म अर्थात ब्रह्म लोगों को जाते हैं ब्रह्म विदोजना ब्रह्म का उपासना करने वाले तो शुक्ल पक्ष की रात्रि में जाएगा शुक्ल पक्ष का रात्रि है तो उसको दीन अभिमानी देवता लेके अर्थात वहां सब देवता का बात है और समय का बात नहीं है ये समय का बात होगा तो फिर सारा जीवन उपासना किया और रात में शरीर छुट गया तो वो तो फिर कम करने इसलिए अभिमानी देवता कह देता है सती लोग सकता तो तो तो है पितृलोक न पितृलोक अर्थात ये देवलोग का मतलब नीचे भाग अवस्था ये देवलोक माना जाता है जो तत्व में जो देवलो समझा नहीं लेते सिर्फ जन सत्यमो ब्रह्म लोक इतने लोग तो ये जो भूर भूलभूको है ना वो हाँ। तो में ही ये अर्थात पितर लोग आता है तो शो में अर्थात देवता भी रहेंगे पितर भी रहेंगे उसी में ही अर्थात मतलब नाना स्तर है और सतीलोक तक सभी वाला पुनरावत्त होने वाला है सतीलोक तक हाँ सिर्फ ब्रह्म में कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग के <coughs> सब लोग आएंगे अर्थात तो ब्रह्मा जी सब लोग लय हो जाएंगे ब्रह्मा जी का मृत्यु का समय है ब्रह्मा जी का रात में नहीं ब्रह्मा जी का रात में तो भूवर भूव स्वलोक तो जाएगा आगे जो महजन तपर रहेंगे ये ब्रह्मा जी का मृत्यु में ये सब प्रकृति में आ जाएंगे और ब्रह्म में कुछ आएंगे कुछ पर अच्छा मूल में कर्मिणाम तो धूमादि मार्गे पितृलोक गर्म क्षेत्र जब कर्मक्षय हो जाएगा पूर्वकृत सुकृत दुष्कृत अनुसारे सुकृत पुण्यकर्म दुष्कृत दुष्कर्म पापकर्म उसका अनुसार से ब्रह्मादि स्थावरांत पुनरुत्पत्ति ब्रह्मादि ब्रह्मादि ब्राह्मण इत्यादि लेकर के स्थावर पर्यंत फिर जन्म होंगे क्योंकि लोग पितृलोक से वापस आ रहे हैं ये लोग आगे ब्रह्म अर्थात हिरण्य गर्भ नहीं बन जाएंगे यहाँ ब्रह्मादि ब्राह्मण ब्राह्मण से लेकर के स्थावर पर्यत हो गए पितृलोक से कर्म करके गए थे वापस आ रहे तथा तो टीका में दे दिया इसको चतुर्थ पंक्ति में ब्रह्मादि ब्राह्मणादि ब्रह्म से हिरो नगर बने आगे मूल में तथा तो च्रुति रमणीय चरण रमणीयाम योनि आपद्यंते कपूय चरण कपूयाम योनिम आपद्यंते रमणीय चरण चरण आचरण जो लोग सत्कर्म करते हैं वो रमणीय योनि ये ब्रह्म इस प्रकार कहा गया और कपूर चांडाला इस प्रकार कहा गया कपू अर्थात पाप पाप कर्म करने से पाप योनिक प्राप्त करेंगे टीका में रमणीय चरणम आचरणम ये शे रमणीय चरण अर्थात सुकृत कर्माण यहां भी सुकृत कर्म ये रमणीयाप रमणीय ब्राह्मण वैश्य क्षेत्रीयोनी ऐसे पूरा मंत्र है कपूय कपूय कुत्स ये दुष्कृत कर्म कपूया स्वयन चांडाला योनीम, शुद्र योनि वह सुकोन हूल में प्रति सिद्धानुष्ठा जो प्रतिसिद्ध कर्म निषि कर्म करेंगे तो रौरव नरक ये विशेषेश बाईस या चौबीस को अच्छा ये हमको स्मरण नहीं है व्यास जी कहीं किसी पुराण में उसको ये के बताए है, है। कैसे भागवत भी है अच्छा रौरवादी नरक विशेषेश तत्त पाप उचित तीव्र दुखम जो जिस पाप उसके अनुसार जो जो सब पाप है उसका अनुभव करके स्वुकरादी तीर योनिषु स्थावराषु च उत्पत्ति मृयस्वी तृतीय स्थान चांदोक में कहा गया उत्पत्तिरि अलं प्रसंगागत प्रपंचे न प्रसंग से ये बात कह दिया गया तस्य उसके लिए प्रमाण देता है मूल में निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार बतु न लोकांतर गमनम निर्गुण ब्रह्म को जो अनुभव कर लिया उसका लोकांतर नहीं होगा न तस्य प्राणा तस् इति उत्क्रामंती तो जिस समय निर्गुण साक्षात्कार हो गया तो लोकांतर तक तो नहीं होगा तो प्राण यही सब लीन हो जाएंगे इस प्रकार संदेह टीका में करने से मूल में उतर दिया कि प्रारब्ध कर्म क्षय सुख दुखे अनुभूय पश्चात अपव्रज तक प्रारब्ध कर्म है तब तक उसका अनुभव करेगा प्रारब्ध कर्म क्षय होने तक सुख दुख का अनुभव करेगा करके पश्चात तो ज्ञानी का प्रारब्ध सुख दुख भी देगा और ज्ञानी का प्रारब्ध से सुख दुख रहित तो जो साधारण कर्म ज्ञानी गंगा किनारे बैठ के सामने में पर्वतों को देख रहा है हिमालय तो उसमें ना सुख है ना दुख है सामान्य लोगों को हो सकता है अभी पूरा हरियाली दिखते हैं हिमालय अभी तो एकदम सुख तो एक तो आग लगी हुई है तो ये सुख दुख दोनों प्रकार की सामान्य लोगों ज्ञानी को को नहीं को देखता है तो उसे सुख दुख ये लौकिकों में प्रारब्ध से सुख दुख भोगते है सुख दुख नहीं है तो जो सामान्य है उस समय में प्रारब्ध बोल करके सामान्य लोगों को नहीं कहा जाता है क्योंकि उसे क्या मतलब है सुख दुख में तो वो लोग अर्थात पीड़ित है तो, तो ज्ञानी के लिए सुख दुख तो बहुत घट जाता है इसलिए उसका सामान्य कर्म भी वह प्रारब्ध बन करके रहता है पश्चात अपब्रजे अप्रज टा में कहते हैं अपब्रजे मुच्यते प्रारब्ध कर्म पूरा हो जाने के बाद ये मुक्त हो जाएगा इसलिए अर्थात तो जीवन मुक्त तो अवस्था में जितना सुख दुख जल्दी होगा तो उतना पूरा हो जाएगा अच्छा तो वास्तविक क्या ना कितना शरीर कितना दिन रहेगा इस स्वास्थ्य के ऊपर उसके आधार पर गिना जाता है दिन के ऊपर नहीं है सुख दुख ज्यादा होगा तो स्वास्थ्य जल्दी चलेगा जल्दी चलो शिक्षण हो जाए इसलिए कितना ज्ञानी को अगर अधिक समय बचा करके रखना है ऐसा करो कि उसको सुख दुख का स्थिति न आए तो अर्थात एकदम सामान्य जीवन जैसा सुख में बहुत ज्यादा चलेगा नहीं दुख होने से किन्तु स्वास्थ्य जोर चलेगा तो होने से शरीर जल्दी चला जाएगा ज्ञानी करता दुख हो इस प्रकार की स्थिति न लाए कहता ना ऐसे सेवा करो कि वो जीते रहे ताकि सेवक को ही लाभ है वो तो चाहेंगे कि जल्दी हो जाए पूरा हो जाए ठीक है प्रारब्ध कर्मावस्थान श्रुति स्मृति विरुद्ध पुरोपक्षी कहता है प्रारब्ध कर्म रहेगा तो श्रुति इसका विरुद्ध है मूल में पूर्व पक्षी कह रहा हैं चाष्य कर्माणी तस्मिन तस्मिन् दृष्टे है कर्माणी का बहुवचन का तो बहुवचन में कम से कम तीन होना चाहिए एक तो हो गया मतलब संचित एक आगामी तीसरा हो गया प्रारब्ध अगर आप कहेंगे कि संचित आगामी अश्लेष विनाश ये अर्थात पूर्वात्तर गई वो अश्लेष विनाश कह करके प्रारब्ध किन्तु रहेगा अगर इस प्रकार कहेंगे तो कर्माणी बहुवचन कैसे होगा इसलिए अर्थात प्रारब्ध भी नाश हो जाता है ये लोग कहते हैं इत्यादि श्रुत्या और भगवान भी गीता में कहते हैं ज्ञान आदमी सर्वकर्माणी इसे प्रारब्ध में इसका नष्ट हो जाएगा भस्म सात देता था इत्यादि श्रुतिया स्मृतिया ज्ञान से सकल कर्म क्षय हेतुत्व निश्चय सत्य ज्ञान हुआ तो सारे कर्मों नाश हो गया प्रारब्ध कर्म अवस्थान अनुपन्नमति चेत पूर्व सिद्धांत कहता है कि न टीका में आदि पदम श्रुति स्मृति के लिए आदि आदि कहा गया तथा इसी का तुलम अग्नोतम एवं सर्वे पापमानह का तुलम अग्नि में जब डालेंगे तो प्रकर्ष न दुयते ये जब रुई का तुल होता है वो प्रदुयते नहीं होगा थोड़ा कुछ काला रह सकता है किन्तु तो जो इसी का तुल होगा ना वो एकदम ऊन जैसा होता है ऐसा भी दिखेगा मतलब सूर्य किरण में थोड़ा चिक, चिक भी दिखेगा उसका तो कुछ भी बचेगा नहीं तो तो अग्नि में अगर आएगा तो जैसे उन और कुछ भी बचता नहीं ऐसे ही तो दुयते, एवं ज्ञानीन सर्वे पापमान प्रदूयते सारे पाप उसका नाश हो जाएंगे इत्यादि श्रुति संग्रहकम, इतर स्मृति सिद्धांत कहते हैं कि इतर श्रुति स्मृति अनुरोधात प्रारब्ध अतिरिक्त कर्म नाशो इत्याह। आप ये श्रुति दे दिए जिससे कि सारे कर्म नाश होता है सिद्धांत कहते हैं दूसरा श्रुति स्मृति है जिसे कहता है प्रारब्ध तो बचा रहेगा मूल में तस्य तावत चीरम यावन न विमोक्ष अथ संपत् तस् ज्ञानी नावत एवं चीरम तब तक शरीर रहेगा यावन न विमोक्षे शरीर का जब विमोक्ष न हो जाए शरीर का विमोक्ष प्रारब्ध कर्म जो विमोक्ष हो जाए अर्था संपत् संपत्ति अर्थात अब ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा प्राप्त कर लेगा तो यहाँ विमोक्ष संप, संपत्ति लिट का रूप दिया है वहा वो लट का रूप कहते हैं अर्थात जब तक न विमोक्ष थी तब तक नाप्ति ना अर्थात विधेयक नहीं हो जाएगा इसलिए जीवन मुक्ति अवस्था रहेगा और इत्यादि इत्यादिश्रुत्या आगे स्मृति ना भुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतर अवश्यमे भोक्त कर्म शुभाशुभ तो इसलिए जो प्रारब्ध प्रारब्धकर्म न अभुक्त क्षीयते भोग नहीं करके इसका तो नाश नहीं होगा इत्यादि च उत्पादित्यकर्म व्यतिरिकता संचित कर्मणमे ज्ञान विनाशी अभगमान उत्पादित कार्य कर्म उत्पादितम कार्यम ये न कर्म न तो उत्पादित कार्य कार्य शरीर शरीर कार्य जिसके द्वारा उत्पादन किया गया ऐसा जो कर्म उत्पादित कार्य में बहुत कर्म के साथ कर्म धारा उत्पादित कार्य प्रारब्ध कर्म उससे व्यतिरिक्ता नाम उसे व्यतिरिक्त कौन संचित कर्म नाम है तो ज्ञान विनाशित अवगमान ज्ञान से संचित कर्म का ही नाश होगा टीका में यावन नारब्ब कर्मणो न विमोक्षते जब तक प्रारब्ध कर्म तो पूरा नहीं हो जाएगा अथ अथ अर्थात प्रारब्ध कर्म विमुक्ति अनंतरम अथ संपत् प्रारब्ध कर्म जब मुक्त हो जाएगा तब संपत् आगे टीका में कहते हैं संपत् अर्थात संपत्ते संपत्स्यते अच्छा करने से उत्तम पुरुष हुआ संपत्स्यतेम पुरुष क्यूँकी ज्ञानी का बात है ना तो यहाँ उत्तम पुरुष नहीं होकर के संपत् ठीक है लट लकार नहीं है अर्थात तो विमोक्ष का अर्थ है विमोक्षते अर्थात वही लिट रहेगा कि प्रथम पुरुष हो जाएगा ज्ञानी का बात है और विमुक्त से विमुचते निषद में है पूरा एकादश द्वार अवक्र चेत अनुष्ठा न शोचति विमुक्त पूरा एक सात मुख में हो गए आठ नौ दस आठ नाभी नौ दस नीचे और ग्यारह हो गया ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंद्र जो सिर के ऊपर है तो पुरम एकादश द्वारम ये जीवात्मा का ये पूर्व हो गया देह हो गया एकादश द्वार इसमें है पूर्व एकादश अज अर्थात अमृत मतलब अजम है जीव वास्तविक चैतन्य रूप है अव वक्रचेत वक्रचेत अर्थात अज्ञान विशिष्ट तो अज्ञान विशिष्ट वक्रचेत अज्ञान विशिष्ट अवक्र चेत अर्थात अज्ञान रहित तो ज्ञान होने के बाद शुद्ध चैतन्य तो ये शरीर का ही उसमें शरीर में वो रहता है रहता है इसलिए उसको द्वारक आ गया और अनुष्ठा न सोचती अर्थात ज्ञान प्राप्ति का अनुष्ठान करके पूरा करके न फिर दुख नहीं होता है भी भी पहले जीवन मुक्त हो गया आगे फिर विदेह मुक्त में विमुचित जो जीवन मुक्त होगा वही विदेह मुक्त को प्राप्त करेगा कैसे गीता नवद्वारी नवद्वार पूरे देही वो नाभि और ब्रह्मरंध्र को नहीं लिया इसको भी विशेष द्वारा मानकर के एकादश द्वार कहते हैं सामान्यतः नव द्वारा क्योंकि उसमें हम लोग रोज व्यवहार करते हैं नाभि और ब्रह्मरंध्र इसका व्यवहार नहीं होता है ये भी द्वारा है विमुचित ये नाभी ब्रह्मरंद्र ये सामान्यतया द्वारा नहीं है कि पाप निकलने का द्वार है ये जो चर्म रोग होता है ये सर पे होता है नहीं तो नाभि के पास भी होता है भी होता है शरीर ये, में वो अच्छा, हाँ, तो क्या में में। मरण मरण मरण का समय भी वो द्वारा इसलिए सामान्यतः अन्य समय द्वारा व्यवहार नहीं होता है टीका है विमुक्त विमुच्यते अवश्यम एवं भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम इत्यादि श्रुति स्मृतया आदि पदार्थ आहिया तो भी भी ही मुक्त को है विमुक्त विमुच्युक्त प्राप्त करता है प्रार्थकर्म रह अच्छा सर्वे पापम प्रदूयते इत्यादिश्रुति पापकर्मा नाश्ति भ्रम आह क्योंकि वहाँ मंत्र है एवं ज्ञानीन सर्वे पाप हो प्रदुयंते। इसका पाप ही नाश हो जाता है ये श्रुति के अनुसार संचिता नाम संचित में भी पाप कर्म नाम एवं नाश पुण्यकर्म तो रहेगा क्योंकि पापमान प्रद्यनते ऐसा कहा पुरुषी कहता है इसका विदास करने के लिए मूल में कहते हैं संचितम द्विविधम सुकृतम दुष्कृतम ये दोनों प्रकार के ही नाश हो जाएगा यह तात्पर्य उतना है अर्थात वही और नाश तो ये दुष्कृत कर्म ऐसे दो प्रकार के होते हैं इसमें कोई विभाग आप और कहीं है तो कहते हैं तथा चुति तस्य पुत्रा दायम उपयंती सुहृद साधु कृत्यम द्विशंत पाप तो साधु और ये पाप मतलब साधु कर्म और उसका पाप कर्म इस प्रकार के दो अलग अलग है किंतु वाक्य थोड़ा अलग हो गया यहाँ संचित कर्म दो प्रकार के विचार आरंभ हुआ था किंतु उसका सूर्य पासाधु कृत्या को लेंगे दिवस पाप कृत्या को लेंगे ये संचित को नहीं ज्ञानी का आगामी कर्म में ये विभाग होगा जो ज्ञानी को निंदा करने वाले उसका पाप कर्मों को लेंगे ज्ञानी का प्रशंसा सेवा करने वाले उसका पुण्य कर्मों को लेंगे ये संचित है ना आगामी आगामी को आगामी, को। आगामी, आगामी किया स... जो आगे ज्ञानी का शरीर में जो आगे होता रहेगा ज्ञान होने के बाद अर्थात जीवन मुक्त जीवन वही क्रियामान उसी को आगामी कह आगामी अर्थात ज्ञान होने का उत्तर काल होने से आगामी कह क्रिया मान संचित किंतु तो ज्ञान होने से नाश हो जाएगा यहाँ किंतु संचित का विचार चल रहा था और मूल कार उदाहरण देते दे तथा तो संचित का जैसे दो भाग पता चलता है किंतु यहाँ संचित का नहीं है ये तो अर्थात क्रियमाण कर्म का ये स्थिति ज्ञानी का बात क्या होगा कहते हैं पुत्रा दायम उपय सुधु कृत्यम द्विशंत पाप कृत्यम अथवा ले सकते है कि ज्ञानी का जो शरीर छूटेगा जी उसका जो संपत्ति है तो वो संपत्ति को उसका पुत्र लोग लेंगे जी। और उसका जो सुहृद होंगे ज्ञान होने के बाद उसका शरीर में जितना जो हुआ वो सब सुह लेंगे और ज्ञान होने के बाद जो पाप शरीर से हो गया वो सब दुषंत लेंगे किन्तु अन्यत्रा ऐसा नहीं कहते क्रियामाण को ही बट जाता है तत्ना बच कर, कर रहेगा ऐसा नहीं कह तो इसलिए यह मूलोकार का वाक्य थोड़ा दोनों में हमको तो घटाना है इसलिए कहेंगे का निंदा निंदा निंदा करने करने वाले तो तो हो ना किसी के तो किसी के कि तो उसका उसका पाप पाप जाएगा जाएगा कैसे की कोई वाला ज्यादा होता है ज्ञानी का नहीं वाले में बैठा है ज्ञानी नहीं था। किसकी निंदा करेंगे हाँ उसका जो तो कीड़ा मकुड़े होंगे अर्थात तो ये हो सकते है और अन्य कोई नहीं होगे तो देवता लोग उसके पास कभी एक कर जा सकते हैं देवता नहीं करेंगे तो राक्षस लोग कर जाएंगे ये तो होंगे ही होंगे और जो जंगल में बैठेगा जिसका कोई शत्रु नहीं होगा उसे पाप भी नहीं होगा क्योंकि जिसका शत्रु नहीं है उससे क्यों शत्रु नहीं है क्योंकि दुष्कर्म वो करता ही नहीं है तो उसका पाप होगा भी नहीं यह तो तो तो कहा कि संचित कर्मों में भी कर्मों कर्मों कर्मों में पाप का का होता होता है कर्मों का नहीं होता है पुण्य पुण्य नहीं के जन्म पलने बाद तो सिद्धांत इसलिए कहता है कि अच्छा वहा आगे उसका मतलब ये तो संचित में दो विभाग उतना खाली दिखाया मूल्य कार आगे अभी कहते हैं है संचित ठीक दा, है दायम धनादि विभागम धनादि विभागम या हिंदी में यहाँ कहे हैं या और कहीं कहे है तो हैं ये दस ये जो मठ का कोई महंत होते हैं वो अगर ज्ञानी है तो उनका जो शिष्य लोग होंगे वो मठ बांट लेंगे शायद <laughs> यहाँ कहीं या और कहीं कहे एक बार मैं देखा था किसी के तरफ तो <laughs> वो कहे है अच्छा तो संचितम दिविधम नीचे दिया हाँ, तो ना वो तो बात है ना वो जो वास्तविक जो पूर्व पक्षी का शंका है वो श्रुति को आधार करके प्रश्न कर रहा है ये समय हो गया तो किंतु इसका उत्तर तो नहीं दिया मूल का रस्त तो कहते हैं कि उसका पुण्य कर्म बंट जाएगा पाप कर्म बंट जाएगा तो किंतु संचित अर्थात इसलिए कारक का भाषा से लगता है संचित कर्म दो भाग हो गया पाप और पुण्य दोनों होकर के बंट गया ऐसा नहीं आता क्रियामाण कर्म ही बनता है संचित तथा नाश सुन में संचित नाश हो जाने का अर्थ है कि ज्ञान होने के बाद क्या निश्चय होता है अभी मेरा शरीर और मनोबुद्धि के साथ संबंध नहीं है किंतु पहले तो संबंध था इस प्रकार की होगा क्या हुआ तो कभी भी हमारा संबंध नहीं है तो जन्म ही नहीं है अगर ये जन्म नहीं है पहले जन्म था क्या कभी था ही नहीं कभी था ही नहीं तो हमसे संचित कर्म कहाँ से आया इसलिए वास्तविक संचित कर्म नहीं है अगर संचित कर्म नहीं है ज्ञानी का तो फिर प्रारब्ध कर्म कहाँ से आ जाएगा कहते ज्ञानी का दृष्टि में संचित भी नहीं है प्रारब्ध भी नहीं है आगामी भी नहीं है कुछ भी नहीं है ये अज्ञानी लोग जो पूछते हैं कि ज्ञानी का मतलब प्रारब्ध अथवा आगामी उनके लिए उत्तर दिया जाता है इसलिए भगवान भाष्यकार अंतिम में कहते हैं तेसाम न त्रितय न ही कुछ दपि ब्रह्म निर्गुणम त्रितय अर्थात तो उनका तो तीनों प्रकार की कर्म है ही नहीं तो जैसे स्वप्न से जग जाने के बाद उसका ना स्वप्न का अतीत वर्तमान भविष्य तो कुछ भी नहीं रहा इसी प्रकार की यहाँ ना संचित ना आगामी नागरिक ज्ञानी का दृष्टि से कुछ नहीं क्योंकि वो तो निसंग मतलब कूटस्थ है उसे कभी कर्म होता ही नहीं शरीर मनोबुद्धि से जो सब कर्म होता है ये और ये प्रकृति का है दृष्टि से तो सब कल्पित अच्छा। जो प्रश्न उठाया था इसका उत्तर मूल कारण में सीधा नहीं दिया अर्थात पुण्य बच जाएंगे इसको नहीं दिखा वास्तविक है कि सभी नाश हो जाते हैं अच्छा टीका में आ गए ननु नु श्रुतिया प्रारब्ध कर्म अवस्थान पर दियालिए वो प्रारब्ध कर्म रहता है पूर्व पक्ष कहता है कि श्रुति में कहा जाने पर भी, भी प्रारब्ध कर्म, कर्म रहने के लिए कोई तर्क चाहिए प्रारब्ध कर्म कैसे रहेगा मूल में नु ब्रह्म ज्ञान मूल अज्ञानिवृत जब मूला ज्ञान चला गया तो तो कार्य प्रारब्ध कर्मो की निवृत्ति क्योंकि अज्ञान ही नहीं रहता कुछ भी जगत ही नहीं रहता प्रारब्ध कर्म कहां से आया कथम ज्ञानी नाम देह धारणा उपद्य ये ज्ञानी का शरीर कैसे रहेगा तो अज्ञानी का दृष्टि से ये प्रश्न होगा ज्ञानी कहेगा शरीर किसका है तो ये तो अर्थात जैसे कहते है कि पर्वत जैसा खड़ा है ऐसा ये शरीर है कि पर्वत चलता है नहीं शरीर चलता है कहते ठीक है वाहन जैसे चलता है तो कहेंगे कि वाहन में कि उसका अंदर में एक चालक है ना तो तो शरीर में एक चालक है विज्ञान तो ये चालक है इसको कौन चलाता है कहेंगे ईश्वर चलाता है तो, तो ज्ञानी का शरीर मनोबुद्धि ये सब ईश्वर के द्वारा संचालित तो होते है जी तो ज्ञानी का शरीर कैसा रहेगा इसलिए उत्तर दिया जाता है इति चेत सिद्धांत नहीं कहता कि न अप्रतिबद्ध ज्ञान से अज्ञान ये एक सिद्धांत मतलब वेदांत में एक बड़ा विवाद तो स्थल है तो कहते हैं अप्रतिबद्ध ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक प्रतिबंधक कौन है प्रारब्ध कर्म रूपक प्रतिबंधक दशायाम जब तक प्रारब्ध कर्म है ये प्रतिबंधक है प्रतिबंधक होने से अप्रतिबद्ध ज्ञान नहीं होगा अप्रतिबद्ध ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञान का निवृत्ति नहीं होगी नहीं होगा तो इसलिए अज्ञान लेस लेते हैं थोड़ा अज्ञान है प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंध का दशाया अनंगीकार इसलिए विदेह तो जीवन मुक्ति इसलिए कहीं कहीं शास्त्र है तो जिसमें जीवन मुक्ति को मुक्ति स्वीकार नहीं करते हैं विदेह मुक्ति ही मुक्ति है जीवन मुक्ति ये क्या मुक्ति है अभी प्रारब्ध कर्म भी है सुख दुख भी कभी बीच बीच में होगा तो फिर ये क्या मुक्ति है क्या लाभ है ऐसा कहते हैं सिद्धिकार लिखे हैं पचास पेज का है ऐसा कर करके उसमें ये हैं, वो ये जीवन मुक्ति का कहते हैं आवश्यक नहीं है विधेयक मुक्ति ही मुक्ति है ठीक है मैं प्रतिबंधक आगे प्रतिबंधक अपगमे ज्ञान अज्ञान निवृत्तिया प्रसंग प्रतिबंधक चला गया ज्ञान के द्वारा प्रतिबंधक तथा प्रारब्ध कर्म चला गया चला जाने के बाद ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गया अभी वो मुक्त हो गया होने से सर्वमुक्ति प्रसंग क्यों अभिद्या एक है जीव एक है मूल में न एव अ तत्व ज्ञान एक मुक्त क्यों अविद्या है एकत्व है ना तो नये होगा अविद्या एक है अविद्या जीव एक होगा तो एक, हो एक जीव होने से वो मुक्त हो गया तो पूरा संसार मुक्त हो गया इसद्धांत कहता है कि ना इष्टापति रीति है के जो लोग एक जीव वाले मानने वाले वो कहते इष्टापति एक अगर मुक्त हो गया तो सब मुक्त हो गया तो कहते वो ज्ञानी था वो मुक्त हो गया था तो हम कहा मुक्त हुए कहते वो ज्ञानी को पूछना तो वास्तविक तो अर्थात जो दूसरा बोल करके कहता है ज्ञानी मुक्त हो गया एक अज्ञानी खड़ा होकर के कहता है उसको वो तो मुक्त हो गया हम तो मुक्त नहीं हुआ कहता है कि ये एक मुक्त होने से सब मुक्त हो जाएंगे ये कौन कहता था कहते हैं वो गुरु जी कहते थे जी। वो चले गए हम तो किन्तु मुक्त नहीं हुआ कहते हैं गुरु जी का दृष्टि से ये है एक मुक्त होने से सब मुक्त हो जाएंगे क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि वो जिस शरीर में व्यवहार करते हैं वो भी जैसा कल्पित है सभी कल्पित है अभी जो खड़ा है वैज्ञानिक कहता है कि हमारा तो मुक्ति नहीं हुआ जो हमारा कहने से जिसको लेकर के मुक्त नहीं हुआ कहते हैं वो शरीर इत्यादि को वो तो सब कल्पित ही है इसलिए एक जीववाद में एक मुक्त होने से सब मुक्त हो जाएगा इसलिए शायद बुद्ध कहीं कहा है कि बुद्धों के जो अनुयायी लोग होते हैं वो लोग कभी कभी जोर कहते हैं हमारे बुद्ध कहे है जब तक एक भी जीव रहेगा मैं रहूंगा उसको पार करने के लिए इसलिए उनका एक मत है महायान इतने बड़ा नौका है कि पूरा संसार की सभी प्राणी उसमें बैठ करके पार होंगे और बुद्ध उसका क्या बो तो वो रहेंगे जब तक सारे प्राणी इसमें न भर जाए ये बुद्ध ये बात कहा से लाए अगर कहे भी होंगे तो कहेंगे एक जीव बात ये सब है शास्त्र में तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक कहा जाएगा हमारे बुद्ध है हम सबको पार करेंगे एक जीव वाद समझने से कहेंगे वो बुद्ध नहीं हो आप ही हो आपका जो मुक्ति हो जाएगा सब पार हो जाएगा अपर हेतु है तो दो स परिहाराय तो कहते हैं कि ये इष्टापति नहीं है समझी शारीरिक ये विवरण ये सब एक जीववाद वाले है ये सन्यासी गोष्ठी एक जीववाद वाले है वो लोग कहते हैं एक होने से सभी पार हो जाएंगे अपरे तो एक परिहारा इंद्रो माया बहुवचन श्रुति अन्गृहित अविद्या इति कहा गया इसलिए नाना अविद्या एक अविद्या होगा नाना अविद्या होने से नाना जीव हो जाएंगे जो मुक्त हुआ वो मुक्त हो गया तो अन्य से मुक्त नहीं होंगे टीका में अविद्या तदुपादान तो भूतायाज्ञान शक्ति विद्यात्व मूल में ध्यान अविद्यात्व है ना प्रथम पंक्ति में अर्थात अज्ञान शक्ति एक है तो एक जो वाला दूसरे पक्षे वाले जो कहते इंद्रो माया भी इंद्र परमात्मा माया भी अविद्या भी पूर्व रूप ये पूर्व रूप का अर्थ ये प्रतीय थे, प्रती थे। वही परमात्मा अविद्या के द्वारा नाना रूप से दिखते है माया भी अविद्या बहुवचन है मूल में अन्य तू एका है वो अविद्या अभी दो पक्ष हो गया एक अविद्या एक जीव नाना अविद्या नाना जीव अभी तीसरा पक्ष कहते हैं एका है वो अविद्या जीव भेदे न ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्त नाना अविद्या तो एक है किंतु तो शक्ति नाना प्रत्येक अंतकरण में अलग अलग शक्ति क्यों जीव भेदे तो नाना हो गया शक्ति टीका में अश्विन पक्षे गौरव अभिप्रेत्य मतांतर माह ये जो नाना अविद्या पक्षे हुआ इसमें गौरव हुआ इसलिए कहते हैं कि मतांतरम अविद्या तो एक मानेंगे कि उसका शक्ति को नाना मान लेंगे इसलिए जो तृतीय पक्षे मूल में कहा इसके लिए टीका में कहते हैं अश्विन पक्षे माया भीर इतिहा माया शक्तिभीर इतिय द्वितीय पक्ष में माया का अर्थ नाना माया अविद्या नाना हो गया तृतीय पक्ष में माया तो एक हुआ किंतु तो माया का शक्ति नाना हो गया प्रत्येक अंतकरण में एक एक शक्ति है उसको आवरण करके रखा है अविद्या कि नाना मूल में जीव नाना। जीव नाना नाना एक माया है सभी अंतकरण में अविद्या रूप से अर्थात तो आवरण करता है तथा च्रह्म ज्ञान तस् ब्रह्मस्वरूप अवधारण शक्ति विशिष्ट अविद्या ब्रह्मस्वरूप आवरण तथा च यहाँ पाठ संशोधन करना है तथा चे ब्रह्म ज्ञान त्रह्म स्वरूप आवरण शक्ति मूल में स्रह्म स्वरूप का आवरण करने वाले शक्ति विशिष्ट जो अविद्या वो अभिद्या का नाश हो गया तो ब्रह्मस्वरूप आवरण करने वाले जो शक्ति ये प्रत्येक अंतकरण में अलग अलग था उस शक्ति विशिष्ट जो अविद्या वो नाश हो गया न तो अन्यम प्रति ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्या नाश अन्य के प्रति ब्रह्म अविद्यावरूप आवरण करने वाले जो शक्ति वो शक्ति विशिष्ट अविद्या अविद्याश नहीं हुआ अविद्या एक होने पर भी विशेषण नाना हो करके वो नाना हो गया विशेषण अर्थात उपाधि लिया जा सकता है अंतकरण उपाधि को लेकर के शक्ति उपाधि नाना हो गया तो इति अभ्युपगमत न सर्वमुक्ति सर्वमुक्ति पहले न दिया था न तो अन्य प्रति तथा न सर्वमुक्ति सभी का मुक्ति नहीं होगा ये तीन पक्ष हो गया अतः तो अतएव इसी अर्थात अलग अलग जीव का अलग अलग मुक्ति होने से यावद अधिकारम अवस्थिति आधिकार यहां पाठ संशोधन चाहिए यावद अधिकारम अवस्थिति आधिकारिका नाम आचार्य हाँ रा चाह यावत अधिकारम जब तक अधिकार है अवस्थिति उनका स्थिति तो बनाया रहेगा किन का अधिकारी अधिकारी पुरुष जो होते हैं ये सब जो लोकपाल होते हैं इंद्र वरुण इत्यादि यम ये सब अधिकारी पुरुष ये अधिकारियों में अगर किसको ज्ञान हो गया तो भी यावत अधिकार रहेंगे जिनको ज्ञान नहीं हुआ सभी कल्प में इंद्र ज्ञानी यम ज्ञानी ऐसे नहीं है किसी में कोई इंद्र किसी कल्प में कोई होते हैं। होने पर भी जब तक अधिकार है तब तक तो रहेंगे। है। इस अधिकरण में और आधिकारी पुरुषाणाम उत्पन्न तत्व ज्ञान नाम इंद्रादी नाम देह धारण अनुपत्ति आसंख्य यहाँ तक देखेंगे इस अधिकरण में ब्रह्म सूत्र में जो अधिकारी पुरुष होते हैं उनमें से जो उत्पन्न हो तत्व ज्ञान हो सभी अधिकारी पुरुषों का तत्व ज्ञान नहीं होता है किसका इंद्रादिनम किसी कल्प में इंद्र ज्ञानी था जो प्रतर धनों का ज्ञान प्रदान किया उनका देहधारण नहीं होगा अगर प्रारब्ध को स्वीकार नहीं किया जाता तो क्योंकि प्रारब्धर नहीं रहेगा अज्ञान नाश हो से तो इसलिए कहते हैं अधिकारिक आपादक प्रारब्ध कर्म समाप्ति अनंतरम विदेह कैबल्यम इतनी सिद्धांत जीवन मुक्ति होने पर भी अधिकार का आपादक जो प्रारब्ध कर्म पहले उपासना किया था तभी तो अधिकार प्राप्त हुआ ये अधिकार जो प्राप्त हुआ उसके साथ प्रारब्ध कर्म लेकर के आया तो अभी प्रारब्ध कर्म जब तक है करेंगे इसलिए यमराज नजिकेता को कहते हैं हमने करके ये पाया है हमको तो करना ही पड़ेगा तो ये करेंगे विधेयक कैवल्यम जैसे आधिकारिक पुरुषों का प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक उनको अधिकार पूर्ण करना पड़ेगा इसी प्रकार की सभी ज्ञानियों के लिए यही बात है जब तक प्रारब्ध है तब तक तो शरीर रहेगा पूरा करके फिर विधेयक कैवल्यम तद उत्तम टीका में कई ही सिद्धांतितम अपेक्षा किसके द्वारा ये सब सिद्धांत तो किया गया ये ब्रह्म का ऐसा अर्थ तो कहते हैं तदुक मूल में तदुक्त आचार्य वाचस्पति बाचस्पतिश्रै उपासना संसिधि तोषितेश्वर तोसित, चोदित अक्य प्रवेश परम पद उपासना संसिधि न संसिद्धि संसिदि तोश्वर उपासना के द्वारा सम्यक सिद्धि उसके द्वारा तोषित हुए ईश्वर ईश्वर के द्वारा चोदि चोदित विदना उपासना संसिद्धि से ईश्वर संतोष होकर जो किए क्या के उसको समाप्य पूरा करके ए आधिकारिक पुरुषा परम पदम प्रविशन्ति जब ये अधिकार पूरा हो जाएगा अधिकार करो तब तक पूरा करेंगे ठीक है में मतम सम्यगिति द्योतना यही मत मतलब ठीक है अर्थात प्रारब्ध जब तक तक रहेगा रहेगा तब शरीर मूल में एकम एक अगर एक मुक्त और सर्व रीति पक्ष कहेंगे तो ये उपवप, ये संभव नहीं होगा ना उपद्य आधिकारिक पुरुष फिर कैसे रहेंगे ज्ञान होने के बाद तो चला जाएगा तो फिर अधिकार कौन करेगा उसका पालन कौन करेगा इसलिए कहते हैं कि ये जो मतलब तृतीय पक्ष हुआ अविद्या एक मानिए किन्तु जीव नाना होकर के प्रति में अलग अलग वचस्पति मत ये ठीक मतलब है मूल में तस्माद एका विद्या पक्षी अपनी प्रतिजीव आवरण आवरण छुट जा प्रतिजीव आवरण भेद उपगमेन व्यवस्था उपादन एक अविद्या होने पर भी प्रति जीव एक जीव नहीं है जीवा। नाना जीव मानना पड़ेगा प्रतिजीव आवरण भेद मानेंगे स्वीकार करने से व्यवस्था उपपादनिया व्यवस्था हो जाएगी अविद्या एक है उसका शक्ति नाना है प्रत्येक अंतकरण में अलग अलग शक्ति है तद तो इस प्रकार की ब्र मोक्ष निवृत्तिश ब्रह्म इति प्रयोजन प्रयोजनम् ब्रह्मज्ञान से मोक्ष होगा और ये मोक्ष क्या है अनर्थ निवृत्ति और निरशय प्राप्ति ये प्रयोजन परिचय का आरंभ में कहा था इसम प्रयोजन ये ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन टीका में यस्म तस्मा मूल में दिया तदेव ब्रह्म ज्ञान क्यूँकी ऐसा है इसलिए अच्छा व्यवस्था उसके ऊपर है तस्मा अच्छा तस्मात ऊपर में है तस्मात एकाविद्या पक्षी भी ये तस्मात के लिए कहते हैं यस्मा क्योंकि इसी पक्ष में सर्व मुक्ति नहीं होगा एक का मुक्त होने से दूसरा मुक्त नहीं हो जाएगा अधिकार अधिकार के पुरुषों का ये शरीर रहेगा ई पक्ष मानने से इसलिए तस्मा का व्यवस्था बंध मुक्त व्यवस्था अविद्या एक होने पर भी नाना जीव मान करके व्यवस्था हो जाएगी परिच्छेद का अर्थ निगमन करते हैं तद तो एवं ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होगा सारे अनर्थ की निवृत्ति निश ब्रंद प्राप्त धर्मराज दीक्षित वेदांत विरचिता अच्छा दीक्षित में, है? में ना ना? दिक्षित दिक्षित, दिर्गर्द। दिर्गर्द। दिक्षित। न दीक्षित में में दी ना दीक्षित दीर्घ दीर्घ दीक्षा कहते हैं ना दीक्षा जैसे संसार होने से दीक्षित हो गया तो दीक्षित है एक उपनाम होता है दीक्षित मूल कृत सुनू न्यक्तम परित्यक्तम च विस्फुटम दूषित ये धर्मराज दीक्षित का जो पुत्र है उनके द्वारा अत्यक्तम परित्यक्तम च विस्फुटम दूषितम व्याख्यातम तथा टीकाकार कह रहे हैं मूलकृत <coughs> पुत्र के द्वारा वो पहले टीका किए थे शिखामणी नामक टीका उनके द्वारा जो कुछ वो मूल का व्याख्यान नहीं किया छोड़ दिया अत्यक्तम अत्यक्तम अर्थात त्याग नहीं किया कहीं कुछ किया कहीं छोड़ दिया और जिसको किया कहीं उसको दूषितम अर्थात पिता का ग्रंथ को एक खंडन कर दिया पुत्र शिखामणि के द्वारा मैया एकदम विभूषितम हमने तो मूल कारक का वचनों को विभूषित अर्थात फिर प्रमाण कर दिया कहा ऐसे आया अनुमान खंड में विचार हुआ था तो ये ये ये सब सब केचितु कह करके अनुमान खंड में इसको सुधार किए थे ये बोल रहे हैं हाँ, उनका मूलकार का जो ये नीचे हिंदी दिया है ना उसमें देखिए प्रथम पंक्ति में नीचे अर्थात जो अंतिम पैराग्राफ मूल वेदांत परिभाषाकार श्री धर्मराज राजा उनका सुपुत्र रामकृष्ण अध्वरी इस पर शिखामणि नाम का टीका लिख करके मूल परिभाषाकार का विचार का खंडन करके दूषित कर दिया उन सभी दोषों का निराकरण कर शिवदत्ता ने मूल वेदांत परिभाषाकार का विचार का समर्थन किया ये उसको ठीक कर दिया आगे एक गोचारे ड नके डी भी डी तो इस प्रकार एक को इस से एक श्लोक कह दिए इसमें से गोचार इट इट अर्थात तो इट शासन है अर्थात तो शासन करने वाला अर्थात स्वामी गोचार इड अनेक इूत अभिनत पूजित ये सब नीचे हिंदी में दिया है देख ले सकते हैं तो ये सब शब्द का स्मरण आगे नीचे उसका नीचे स्वजन बदन चारी संघा पाप संघ अपहारी स्वजन सदनकारी प्रलोशद गात्रधारी बिकच रदन सारी ज्योशनी का नकारी मदन सुषमकारी सोस्तु में हृद बिहारी स्वजन बदन अपने भक्तों का बदन में सर्वदा विचरण करने वाले भक्त लोग उन्हीं का बात करते हैं पाप संघ का अपहारी पाप समूह का नाश करने वाले स्वजन सदनकारी अपने भक्तों के लिए सदन स्थान अर्थात वैकुंठ इत्यादि प्राप्त करवा हैं प्रोलसद गात्रधारी प्रोलसद प्रोलस उल्लास प्र उल्लास अर्थात प्रसन्न गात्र शरीर गात्रता शरीरधारी बिकच रदन सारी बिकच अर्थात खिला हुआ खुल गया ल... जो कहते हैं ना बिकच पद्म अर्थात खिला हुआ कमल इसी प्रकार बिकच रदन सारि रदन दंत अर्थात खिला हुआ अर्थात मुस्कुराने से जो दांत दिखता है ऐसा आनंद ज्योत्सना कर, कराने वाले कार्य मदन सुषम कार्य मदन को सुषम करने वाले अर्थात कामदेव को इतना सुंदर बनाने वाले जो है सुतु में हृदय विहारी हमारे हृदय में विराजमान करे आगे गोत्रांग बसुतारे सित संुने शीत सप्तम सिद्धा गुरो इम गोत्र अंग बसुतारे सित गोत्र गोत्र होते हैं सात अध्याय में सात ऋषि हैं जिनके अनुसार गोत्र चलता है आगे दे दिया संख्या ना एक आठ छह सात प्रकट में तो संस्कृत में पहले दक्षिण पार्श्व से संख्या कहते हैं इसलिए गोत्र सात अंग वेद का छ अंग आगे बसु अष्ट वसु आगे तारे सर। ये तारा नाम ईश ईश चंद्र चंद्र एक है इसलिए हो गया एक आठ छत संबत्सवर तारे स चंद्र विक्रम संबत। विक्रम संव सर कहते हैं विक्रम सुबह तो अभी चल रहा है बीस अस्सी अर्थात इतने अठारह में हुआ था 200 साल 200 साल हो गया दो साल हो गया फाल फाल मास में शीत सप्तमी शीत श्वेत शुक्ल शुक्ल सप्तमी वृष वृष राशि सिद्धा गुरु इम ये टीका अर्थात उस दिन ये फाल्गुन शुक्ल सप्तमी वृष राशि में ये टीका पूरा हो करके गुरौ यम अर्थात गुरु पाद में समर्पित तो हो गया ये श्रीमद परमश परिभ्राजाचार्य बाल गोपाल तीर्थ श्री शिष्य दत्त वंश अवतंश अवतंस अर्थात उनका संतति रामकुमार सुन उनका पिता का नाम था रामकुमार धनपति सूरी रामकुमार का पुत्र हो गया धनपति सूरी उनका पुत्र हो गया शिवदत्त तीन पीढ़ी का नाम कृताया परिभाषा दीपिकायाद कैसे सूर्य उपनाम होता है ना अभी भी उत्तराखंड में सूर्य होता है अच्छा। जैन प्राय लगाते हैं जैन सूर्य ना जैन कोई निश्चित नहीं है अर्थात सूर्य उपनाम वाले कुछ उसमें जैन में चले गए होंगे जैसे कहते हैं ना ये आजकल पांडे भी मिलते हैं क्रिश्चियन <laughs> तो, तो कह उनका जो ये है वो है तो मिलेंगे और आप केरला इत्यादि में जाएंगे वहां तो बिल्कुल अर्थात तो मतलब ये ब्राह्मण क्षेत्र का जो सब ये है सरनाम है वो बिल्कुल एकदम तो मुस्लिम दिखेंगे वो दिखेंगे तो दिखेंगे और तो कहते हैं कि अर्थात उनका मुख्य अस्त्र हो गया ये हिंदुओं का जो पर्व पर्वाणी क्योंकि हिंदू लोगों का एक बड़ा आकर्षण है कि अपना पर्व पर्वाणी में बड़ा रुचि रखना शास्त्र का गहराई में तो उतरना कम है अभी पर्व पर्वाणी में रुचि अर्थात अभी धर्म का पर्वा पर्व पर्वाणी में रह गया बाहर में रह गया इसलिए एक <coughs> कर के अभी केरला में जो क्रिश्चियन लोग है वो सारे हिन्दुओं का पर्व पर्व का एकदम बढ़िया करके मानने लगे हैं अपने चर्च में तो वहाँ भी जो होता है और उनके पास पैसा है पर वो बढ़िया करते है जन्माष्टमी इत्यादि हिंदू लोग चलेंगे धीरे धीरे हो सकता है अर्थात तो वो वो वो रहने पर भी अन्य धर्म में हो जा सकते है अच्छा ठीक है पूरा ओम पूर्ण मत पूर्ण